नीले पर्वतों की राजकुमारी बहुत-बहुत दरसा पहले एक गहरे अंधेरे घने जंगल के बीचों-बीच एक तिलस्मी महल था। एक दिन दो शख्स उस जंगल में अपनी राह से भटक गए। हम कहां हैं? हम पूरे दिन चलते रहे हैं और अभी तक इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या हम कभी घर पहुंच अंधेरा हो रहा है। चलो रात के लिए आराम करें। मुझे यकीन है सवेरे हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। कौन जाने कैसे खूंखार जंगली जानवर संधेरी जगह में घूमते फिरते हैं। हम जमीन पर नहीं सो सकते हैं। वहां, हम वहां ऊपर में रहेंगे। दरख्त इतना बड़ा है और उसकी टहनियाँ इतनी इस तरह भूखे, थके हुए और डरे हुए इन दो आदमियों ने दरख्त पर रात गुजारी, जंगली जानवरों से महफूस रहने के लिए। सवेरे जब सूरज की पहली किरण दिखाई दी, दरख्त पर अपने उस ऊंचे मकाम से उन्हें एक महल दिखाई दिया। दोनों ही उस तरफ बढ़ चले। आखिर ये है क्या? वो भी जंगल के बीचों बीच। श और हमें खाने पीने के लिए कुछ दे सके। चलो चलें। जल्दी ही वे दोनों लोग तिलस्मी महल के दरवाजे पर थे। आसपास कोई नहीं था। उनमें से एक को एक घंटी मिली, जिसे उसने बजाया। जैसे ही घंटी बजी, दरवाजा खुद बखुद खुल गया। हैरत सदा दोनों ही शख्स अंदर चल पड़े। इस है। तुम यकीनन थक शरीफ रखो तो ये लंबी अरसे तक चलता रहा बहुत से लोग उस तिलस्मी महल में गए और उन्हें कभी ना खत्म होने वाली नींद में सुला दिया गया एक दिन उसी जंगल में एक शहजादा भटक गया। वो उसी दरख्त पर सोया और सवेरे उसने वो तिलस्मी महल देखा और उसकी तरफ बढ़ चला। जैसे ही उसने घंटी बजाई, दरवाजा खुला और शहजादा अंदर आया। इस तकबाल है? तुम यकीनन थके और भूखे होगे। तशरीफ रखो। तुम कौन हो? और इस गहरे घने अंधेरे ज तुम एक भटके हुए थके हुए मुसाफिर हो मुझे यकीन है कि तुम्हारी बस यही ख्वाहिश होगी कि तुम जितनी जल्दी हो सके घर पहुंच सको आपका अंदाज बहुत शहाना है और आपका सलूक ग्रहण दिलवाला है महतर्मा क्या आप किसी किस्म की मुसीबत में हैं क्या किसी सिलसिले में मैं आपकी मदद कर सकता हूं तुम तुम जैसे खातून को बिल्कुल अंधेरे जंगल में आखिर क्यों जलावतन दे दिया गया है? मेहरबानी करके बताइए। मुझे इल्म है कुछ तो गलत है। मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझे बताएँ ना कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जैसे ही शेरज़ादे ने ये अलफ़ास कहे, सब कुछ तब्दील हो गया। सैक पर उनमें से किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि वो मुझसे मेरे मुतालिक पूछें। आज तक ऐसा नहीं हुआ। और रहम दिली की इस सीधी सादिकार गुजारी से तुमने उस तिलस्म को तोड़ दिया है, जिसमें मैं 16 साल से कैद थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तिलसम? इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मेरे पास ए आखिर ये हो क्या रहा है? मैं कल तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर अब मुझे जाना होगा। मैं कल सवेरे वापस आऊंगी। मेरे जाने के बाद इनका ख्याल रखना। कल सुबह मैं 9 बजे तुमसे मिलूंगी। ख्याल रहे कि तब तक तुम जाग जाओ और तैयार रहो। अलविदा। पूरी रात शहजादा उस तिलस्मी शहजादी के मुतालिक उससे बहुत गहरी और भी पनाह मोहब्बत करने लगा था। वो उसे दोबारा मिलने के लिए अगली सुबह का इंतजार ना कर सका, पर किसी के दिल में कुछ और चल रहा था। जब खादिम शहजादे का कोट तैयार कर रहा था, उसने उसमें एक सुई घुसेर दी, जो शहजादे को नींद में सुला देती। तुम कहाँ हो जानीमन? शहजादा कहाँ ओ, मैंने उसे तैयार करने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं रहा अभी तक सोया हुआ है या ये कैसे मुमकिन है अगर वो सोया नहीं है तो फिर वो कहाँ है आप खुद ही देख लीजिए मैं करके उसे बताना मैं कल इसी वक्त वापस आऊंगी. और अगर वो उस वक्त तक जागा हुआ और तैयार ना मिला तो फिर वो मु शहजादा ये जानकर हैरत में पड़ गया कि जब वो सोया हुआ था तो शहजादी आई थी। उस पूरी रात उसने जागे रहने का फैसला किया। पर सवेरा होने पर फिर से वही बात हुई। खादीम ने एक मर्तबा फिर वही सुई डाल दी और शहजादी को वो चुभो दी ताकि वो फिर से सो जाए जैसे ही शहजादी आई। वो कहाँ है? वो मे ये कैसे हो सकता है? हैर अगर वो सोया नहीं है तो फिर कहाँ है? आप खुद ही देख लीजिए। मैं नहीं देख सकती। मैं उसे दुबारा फिर कभी नहीं देख सकती। या मेहरबानी करके तुम मेरी तरफ से ये उसे दोगे? जैसा आप कहें वैसा ही मैं करूँगा। आदम ने शहजादे को वो तलवार दी। शहजादा इस ख्याल से ह तो वो महीनों जंगल में घूमता रहा इस उम्मीद में कि कोई किसी दिनों से दिखाएगा कि कैसे वो अपनी मेहबुबा शहजादी को दुबारा ढूंढ सकेगा। एक दिन जब वो जंगल में भटक रहा था, वो एक कंटीले इलाके में पहुंचा और उसके कपड़े उसमें फंस गए। खुद को आजाद करने में नाकाम होते हुए, उसने अपने कोट को नीले पहाड़ों की शहजादी, नीले पहाड़, वो मुझे वहीं मिलेगी, पर ये ये पहाड़ है कहाँ? मेरी मदद कौन करेगा? तो शहजादा जंगल में घूमता रहा, ये सोचते हुए कि इन नीले पहाड़ों का इल्म किसे होगा? एक रात वो एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी छोंपरी पर आया, वो उसकी तरफ गया और दरवाजे पर दस तक दी। � आराम करने के लिए जगह चाहिए तो तीन मर्तबा और दस तक दो किस इल्म की तलाश में हो तुम मैं जानना चाहता हूँ कि नीले पहाड़ कहाँ हैं कहर इसके लिए तुम्हें अंदर आना पड़ेगा कुछ खाना होगा रात भर आराम करो मैं सवेरे हर चीज के मुतालिक अपनी किताब खोलूँगा और बताऊँगा कि नीला पहाड़ कहाँ है क्या मैं वो सब करूंगा जो तुम मुझे करने को कहोगे। बस मुझे बताओ कि नीले पहाड़ हैं कहाँ। तो ठीक है, अंदर आजाओ। तो शहजादे ने फकीर के साथ खाना खाया और उस घर में सोया। सूरज की पहली किरण के साथ ही शहजादा जा गया। वो बाहर गया। ओ तुम बहुत जल्दी उठ गए। आपने वादा किया था कि आप बताएंगे कि नीले तुम पक्के इरादे वाले आदमी हो बहुत खूब। नहीं यहाँ नीले पहाड़ों का कोई जिक्र नहीं है। पर होना ही चाहिए। मैं नीले पहाड़ों की शहजादी से मिल चुका हूँ। खैर परेशान मत हो। और बात वाली किताब में वो बातें भी बताते हैं कि कैसे सवालों के जवाब حاصل करने हैं जो इस کتاب में नहीं है रुको ये होगा सफा नंबर 1 2 3 4 5 6 था यहां परिंदे परिंदे क्यार परिंदे इस दुनिया में बहुत बुलंदी पर उड़ते हैं पहाड़ों और वादियों को पार करते हुए अगर किसी जगह की मालूमत चाहिए तो परिंदों को इसका इल्म होगा मैं आसमान के तमाम परिंदों को बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो कहां से आए हैं। कम से कम उनमें से एक तो नीले पहाड़ों से आया ही होगा। फिर ऐसा ही करें, मेहरबानी करके ऐसा करें। तो फकीर अपनी छोटी छोटी से बाहर गया और कोई पाख़ कलमा पढ़ा। और फौरन ही आसमान हर कस्तु के परिंदों से भर गया जो उसके जब उसने उनमें से हर एक परिंदे से पूछा कि वो कहां से आए हैं, तो उनमें से कोई भी नीले पहाड़ों से नहीं आया था। एक-एक करके सभी परिंदे उड़ गए। मेरे ख्याल से इस जगह का कोई वजूद ही नहीं जो नीले पहाड़ कहलाते हैं। ये होनी चाहिए, ये होगी ही। मैं नीले पहाड़ों की शहजादी से मिल चुका हूं। � नीले पहाड़ों पर इतनी उम्दा मौसीखी हर वक्त बजती रहती है कि आपका बुलावा साफ सुनाई नहीं दिया। क्या तुम नीले पहाड़ों से हो? हाँ और शहजादी का निकाह कल शाही साहिर के बेटे से हो रहा है। क्या? बेचारी शहजादी, सालों पहले इस साहिर ने उस पर एक तिलस नाजल किया था ताकि वो उसके से निकाह कर ले। तुम मेरे बेटे से निका� वो दानिशमंद है, खूबसूरत है। इस दुनिया में उससे ज्यादा कोई तुम्हारे लायक नहीं है। पर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत क्या है? बस एक लफ्ज जो पूरी तरह बकवास है। जिस मोहब्बत की तुम बात करती हो, उसे पाने की उम्मीद रखती हो क्या? मोहब्बत सब कुछ है, और अगर ये सच्ची है, तो व मैं इस सल्तनत पर एक तिलिस्म नाज़ल करूंगा। वक्त 16 साल तक ठहर जाएगा। इस दौरान तुम्हें गहरे, घने, अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक तिलिस्मी महल में रहोगी। एक शहजादी की तरह नहीं पर एक परदानशीन खातून की तरह। तुम्हारे पास बस एक खादिम होगा। अगर सच्ची मोहब्बत जैसा कुछ है, तो तुम वो थका और भूखा होगा, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाएगा, पर फिर भी तुम्हारी सलामती के बारे में फिक्रमंद होगा और खाने पीने से इंकार करेगा। जिस पल उस तरह का कोई शख्स महल में आएगा, वो तिलसम टूट जाएगा। मैं मुत्ताफिक हूँ। और न सिर्फ पर तुम उसे छोड़ दोगी जैसे ही तिलसम ट� اگر سچ مچ وہ تمہاری سچی محبت ہے وہ تمہارے خیالوں میں ڈوبا سو نہیں پائے گا اور تم اسے اگلی صبح اپنے لیے جگہ ہوا تیار اور انتظار میں پاؤگی میں متفق ہوں اور اگر 16 سال کے آخر میں پھر بھی تمہیں تمہاری سچی محبت نہ ملے <laughs> تو تم میرے بیٹے سے نکاح کروگی میں کروں تو پھر ٹھیک ہے میں تلسم نازل کرنے کی جانب بڑھوں گا अब्बा अगर उसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिल गई तो क्या होगा? इसीलिए मैं तुम्हें उसके साथ भेज रहा हूँ। तुम इस बात की तकदीश करोगे कि इस सुई की नोक के साथ तुम उस सच्ची मोहब्बत को सुलाए रहोगे। बिचारी शहजादी ये नहीं जानती कि उसके साथ ये चाल चली गई है और कल सुलह साल के बाद वो पहला दिन है। वो मेरा ही इंतजार कर रही है मैं करो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैसे उठा कर ले जाऊंगा और मैं तुम पर कैसे यकीन करूं ये एक तिलस्मी तलवार है इससे एक उड़ती हुई शाही बग्गी की तस्वीर बनाओ फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा नीले पहाड़ों पर शहजादे ने कहे मुताबिक किया शुक्रिया हुजू इस थैले में सच का राज है। जिस किसी पर तुम इसे छिड़कोगे, उसे सच बोलना ही पड़ेगा। शाही बग्गी पर बैठे ऊंची पहाड़ियों और वादियों के ऊपर से, जब शहजादी ने उन्हें देखा, तो नीले पहाड़ ठीक उसके सामने थे। उकाब, मुझे वहां ले चलो, जहां इस वक्त शहजादी है। शहजादी, तुम ना नहीं कह सकती। उन्हें मेरे बेटे से निकाह करना होगा उसने 16 साल तक जायज तौर पर तुम्हारा इंतजार किया है उसने यकीनन इंतजार किया पर जायज तौर पर नहीं क्या मतलब है तुम्हारा जिस खादिम को तुमने महल में भेजा था और जो सुई ने मुझे चुभोई कहानियां झूठी कहानियां तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम मेरे सबूत हो نا وہ خادم اصل میں میرا بیٹا تھا جس نے ہر بار اسے سلا دیا جب وہ اسے دیکھنے کے لیے گئی شہزادے یقیناً تمہاری محبت سچی ہے اور میں ایک نیچ بوڑھا ساہر ہوں جو اپنے لیے پوری سلطنت چاہتا تھا اور اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تم میرے بیٹے سے نکاح کرو مجھے اس سزا ملنی چاہیے اور تلسم کی قوبت سے ہم تمہیں کیسے محروم کریں تاکہ تم پھر کبھی کوئی برائی نہ کر سکو بس میری لاتھی تو ساکیر کو پاد ثانی می داد دیا گیا اور اور کا بڑی شان و شهزادی و شهزادی کا نکا ها بڑی شانو شوقت سی هوا آخر می دونو کو اپنی سچی محبت میل گئی تھی میری عزیزہ مچ می یقین رکن کلے شکریا اگر تماری تلوار نہ ہوتی تو می تو می کبھی بھی نہیں ڈون پاتا جب خادین نے بتایا کی توم سوئے ہو تو میچ یقین نہیں ہو رہا تھا کی توم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو اسی لئے میں نے ایک سراک تماری لیے چور دیا مجھے علم और मेरा दिल बिल्कुल सही कहता था सच्ची मोहब्बत ढूंढ ही लेती है चाहे तुम कहीं भी रहो और नीले पहाड़ों का शहजादा और शहजादी एक साथ रहे सच्ची मोहब्बत में जिए और हमेशा राजी खुशी रहे